श्री राम कृष्ण वचनामृत परिशिष्ट घ परिच्छेद्र एक भक्तों के संग में श्री राम कृष्ण एक पत्र श्री अश्विनी दत्त द्वारा श्रीमा को लिखित प्रिय प्राणों के भाई श्रीमा तुम्हारा भेजा हुआ श्री राम कृष्ण वचनामृत चतुर्थ खंड शरद पूर्णिमा के दिन मिला आज द्वितीय को मैंने उसे पढ़कर समाप्त किया तुम धन्य हो इतना अमृत तुमने देश भर में सींचा खैर बहुत दिन हुए तुमने यह जानना चाहा था कि श्री कृष्ण के साथ मेरी क्या बातचीत हुई थी इसलिए तुम्हें उस संबंध में कुछ लिखने की चेष्टा कर रहा हूँ मुझे कुछ श्री की तरह भाग्य तो मिला नहीं कि उन श्रीचरणों के दर्शन कर दिन तारीख मुहूर्त और उनके श्रीमुख से निकली हुई सब बातें बिल्कुल ठीक ठीक लिख सकता जहाँ तक मुझे याद है लिख रहा हूँ संभव है एक दिन की बात को दूसरे दिन की कह कर, कर लिख डालूं और बहुत सी बातें तो भूल ही गया हूँ शायद सन 1881 की पूजा की छुट्टियों के समय पहले पहल मुझे उनके दर्शन हुए थे उस दिन केशव बाबू के आने की बात थी नाव से दक्षिणेश्वर पहुँच घाट से चढ़ मैंने एक आदमी से पूछा परमहंस कहाँ है उस मनुष्य ने उत्तर की ओर के बरामदे में तकिए के सहारे बैठे हुए एक व्यक्ति की ओर इशारा करके बतलाया यही परम हंस हैं परंतु मैंने देखा दोनों पैर ऊपर उठाए और उन्हें अपने हाथों से घेर कर बांधे हुए अधिचित होकर वे तकिए के सहारे लिए बैठे हैं मेरे मन में आया इन्हें कभी बाबुओं की तरह तकीय के सहारे बैठने या लेटने की आदत नहीं है संभव है ये परम हंस हो तकिया के बिल्कुल पास ही उनके दाहिनी और एक बाबू बैठे थे मैंने सुना वे राजेंद्र मित्र हैं बंगाल सरकार के सहायक सेक्रेटरी रह चुके हैं उनके दाहिनी और कुछ और सज्जन बैठे हुए थे परमहंस देव ने कुछ देर बाद राजेंद्र बाबू से कहा जरा देखो तो सही केशव आया है या नहीं एक ने जरा बढ़ देखा लौट उसने कहा नहीं आए थोड़ी देर में कुछ शब्द हुआ तब उन्होंने फिर कहा देखो जरा फिर तो देखो इस बार भी एक ने देख कर कहा नहीं आए साथ ही परमहंस देव ने हंसते हुए कहा पत्तों के झड़ने का शब्द हो रहा था राधा सोचती थी मेरे प्राण नाद तो नहीं आ रहे हैं क्यों जी क्या केशव की सदा की यही रीति है आते ही आते रुक जाता है कुछ देर बाद संध्या हो ही रही थी कि दलबल समेत केशव आ आते ही जब केशव ने भूमिष्ट होकर उन्हें प्रणाम किया तब उन्होंने भी ठीक वैसे ही भूमिष्ट होकर प्रणाम किया और कुछ देर बाद सिर उठाया उस समय वे समाधि मग्न थे कह रहे थे कलकत्ते भर के आदमी इकट्ठे कर लाए हैं इसलिए कि मैं व्याख्यान दूँगा व्याख्यान आख्यान मैं कुछ न दे सकूँगा देना हो तो तुम दो यह सब मुझसे न होगा उसी अवस्था में दिव्य भाव से जरा मुस्कुरा कर कह रहे हैं मैं बस भोजन पान करूंगा और पड़ा रहूंगा, मैं भोजन करूंगा और सोऊंगा बस यह सब मैं न कर सकूंगा, करना हो तो तुम करो मुझसे यह सब न होगा केशव बाबू देख रहे हैं और श्री राम कृष्ण भाव से भरपूर हो रहे हैं एक एक बार भावावेश में अह, अह कर रहे हैं श्री राम कृष्ण की उस अवस्था को देख मैं सोच रहा था यह ढोंग तो नहीं है ऐसा तो मैंने और कभी देखा ही नहीं और मैं जैसा विश्वासी हूँ यह तो तुम जानते ही हो समाधि भंग के पश्चात केशव बाबू से उन्होंने कहा केशव एक दिन मैं तुम्हारे यहाँ गया था मैंने सुना तुम कह रहे हो भक्ति की नदी में गोता लगाकर कर हम लोग सच्चिदानंद सागर में जाकर गिरेंगे तब मैंने ऊपर देखा जहाँ केशव बाबू और ब्रह्म समाज की स्त्रियाँ बैठी थीं और सोचा तो फिर इनकी क्या दशा होगी तुम लोग गृहस्थ हो एकदम किस तरह सच्चिदानंद सागर में जाकर गिरोगे तुम लोग तो उस नेवले की तरह हो जिसके दुम में कंकड़ बांध बांध दिया गया हो कुछ हुआ नहीं कि झट तक झट व ताक पर जा बैठता है परंतु वहाँ रहे किस तरह कंकड़ नीचे की ओर खींचता है और उसे कूद कर नीचे आना पड़ता है तुम लोग इसी तरह कुछ काल के लिए जब ध्यान कर सकते हो परंतु दारा और शत्रु पी कंकड़ जो पीछे लटका हुआ नीचे की ओर खींच रहा है वह नीचे उतारकर ही छोड़ता है तुम लोगों को तो चाहिए भक्ति की नदी में एक बार डुबकी लगाकर निकलो फिर डुबकी लगाओ और फिर निकलो इसी तरह करते रहो एकदम तुम लोग कैसे डूब सकते हो केशव बाबू ने कहा क्या गृहस्थों के लिए यह बात असंभव है महर्षि देवेंद्र ठाकुर परमहंस ने दो तीन बार देवेंद्र ठाकुर देवेंद्र देवेंद्र कहकर उन्हें लक्ष्य करके कई बार प्रणाम किया फिर कहा सुनो एक के यहाँ देवी पूजा के समय उत्सव मनाया जाता था सूर्योदय के समय भी बलि चढ़ती थी और अस्त के समय भी कई साल बाद फिर वह धूम न रह गई फिर वह धूम नहीं रह गई एक दूसरे ने पूछा क्यों महाशय आजकल आपके यहाँ वैसी बलि क्यों नहीं चढ़ाई जाती उसने कहा अजय अब तो दाँत ही गिर गए देवेंद्र भी अब धारणा करता है करेगा ही परंतु बड़ी शान का आदमी है खूब मनुष्यता है उसमें